थ शुत न तमतो घोषस्थिता गोपिका जिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भयो भक्तिर्ज से ददाति मुक्तिमुला जार सद्गति हतरापरायण भगवा नाराण में गति श्रुति म परे स्मृति म परे भारत मपरे पर भय तो आह मिह नंदम वंदे यदे परम ब्रह्म <coughs> नम कमलनाभाय भम कमलमाने नम कमल पद नमस्ते कमल ण विदा पूर्व जो वै भेद प्रहिण तस्म बुद्ध प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये <coughs> जगत कर्ता, जगत भर्ता जगदर्ता जगदीश्वर भक्ति तत्व जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि भगवान की सृष्टि में लाखों प्रकार के शरीरधारी हैं किंतु हम लोग मानव हैं मनुष्य हैं, अतः इस देह का महत्व रियलाइज करना चाहिए और इन दोनों प्रश्नों को हल करना चाहिए और किसी योनि में किसी शरीर में ये प्रश्न हल नहीं किए जा सकते क्योंकि उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं है वेद कहता है चे दिहा महती विनष्टि अरे मनुष्य तुमको मानव देह भगवान ने इसलिए दिया है कि इसी देह में जान लो मैं कौन हूं मेरा कौन है अन्यथा महती विनष्टि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानि हो जाएगी इच्चे दशकबोधुम प्राक तथा सेस्रसा ततः शरीरत्वाय कल्पते ठोपनिषद दो तीन चार पहला वाला तेनोपनिषद दो पांच ये दूसरा वाला कठोपनिषद का मंत्र कहता है अगर तुमने इस मानव देह में नहीं जाना तो बताऊं क्या हानि होगी कितनी बड़ी हानि होगी बताओ सर्गेश शरीर कल्पते करोड़ो कल्प चौरासी लाख में भोग योनियों में घूमना पड़ेगा एक कर्म योनि मानव देह नहीं मिलेगी चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का एक कलयुग होता है इसका दुगुना द्वापर इसका तिगुना त्रेता इसका चौगुना सतयुग तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का चार युग होता है एक हाथ बार चार युग बीत जाएं तो एक मन्वंतर होता है चौदह मन्वंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है उसी को सर्ग कहते हैं चार लाख चार करोड़ उन्तीस लाख चालीस हजार चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस लाख बीस अस्सी हजार वर्ष का एक कल्प होता है चार अरब तो एक कल्प नहीं सर्गेश बहुवचन कह रहा है वेद हजारों कल्पों तक कूकर सुकर कीट पतंग योनियों में दुख भोगना होगा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया है क्या किया पैदा होकर बी एम एम इसके बाद क्या किया एक ब्याह किया विषय भोग किया दो चार दस बीस बच्चे हुए नाती पोते हुए और क्या किया एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ कमाया और फिर क्या हुआ फिर मर गए इसीलिए मानो दे दिया था तुमसे अच्छे तो पशु हैं सिंहो बलि दिदु कर मानस भोजी वत्सरे नु तेरती में बार शेर सबसे बलवान जो हाथी और शूकर आदि का मांस खाता है लेकिन साल में एक बार विषय भोग करता है और तुम मनुष्य बड़े बुद्धिमान सोचो कहा वो केवल मांस खाता है बिना पकाया और तुम सोचो क्या करते हो जो भगवान ने तुमको दिया है अन्न फल तरकारी आज उसको भी तल के भून के मसाले छोंक के बर्बाद करके विटामिन प्रोटीन वो <laughs> मजा आ गया इसीलिए तुमको मानव देह मिला अरे चार दिन में ये मानव देह छिन जाएगा अगर तुम सौ बरस बीजियोगे मान लिया तो देख ही आई बिरुध देखते देखते ये पैदा हुआ हे चलने दौड़ने लगा ये हे जुआवस्था आई आठ दस साल में ढलने लगा हे बुढ़ापा आया हे चल गया आज वो चला गया बहुत से बूढ़े बैठे हैं सोचें, कितनी जल्दी आ गया बुढ़ापा कभी सोचा नहीं था और फिर बुढ़ाता आवे ये कोई श्योरिटी नहीं इसलिए मैं कौन मेरा कौन का उत्तर अतिशीघ्र समझना है इसी के लिए भगवान ने हमको भेजा है कुरान भी कहता है मा खलक इलादून हमने इंसान को खुदा की इबादत के लिए भेजा है ये इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं भेजा अतयो मैं तत्व पर वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से वो अदृष्ट अज्ञेय है तो शास्त्रों वेदों ने बताया ये मैं नाम का तत्व अति सूक्ष्म अणु है कठोपनिषद एक दो आठ एषुरात्मा मुंडकोपनिष् तीन एक नौ बालाग्रशतभाग्य सतथा कल भाव भागो जीवस्त विदेय सचान कलते श्वेता शुतरोपनिष्ठ पांच नौ अर्थात वो अत्यंत सूक्ष्म है किसी यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता नंबर दो वो सबके हृदय में रहता है मैं उसका स्थान भी बताया वेदों हृद ही एव एस आत्मा प्रश्नोपनिषद तीन छत्मा हृदय छादोग्योपनिषद आठ तीन तीन अभ्युपगमांत हृदय ही वेदांत भी कह रहा है और वो हृदय में रह करके जिस भी देह में रहता है इतना अणुआत्मा पूरे देह में चेतना पैदा कर, रहता है आलोमभ्य आ नखेभ्य छांदोग्योपनिषद आठ आठ, आठ एक ये मंत्र कौशित उपनिषद में भी है चौथे अध्याय का बीसवा मंत्र सारे शरीर में आलोम आ नखे नाखून से लेकर सिर तक और ये इतना सूक्ष्म आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है ज्ञाता भी है स्प्रष्टा श्रोता घ्राता मंता बोधा कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा इतने सारे सब गुण हैं इसमें इतना सूक्ष्म होते हुए ये अनुभेद कहता है भगवान का अंश है उनकी शक्ति है भगवान से शक्ति का भेदा भेद संबंध हुआ करता है अर्थात कुछ अंश में अभेद है अधिक अंश में भेद है भगवान भी चेतन है हम भी चेतन हैं बराबरी भगवान भी सदा से है हम भी सदा से हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है ये सही है वो हमारा पिता है हम उसके बालक हैं वो हमारा पालक है लेकिन आयु के मामले में दोनों सनातन हैं। शेष मामले में हमारा उसका मुकाबला इतना असंभव है जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता एक अनंत और एक इतना अल्प जिसकी कल्पना न की जा सके हर वस्तु में ऐसा मैं जिसको वेद बता रहा है जिसका अंश है वो इस मय का मेरा है उसके अतिरिक्त एक तत्व और है माया जिसका यह बनाया संसार है यह माया हमारे ऊपर सदा से हावी है अधिकार किए हैं क्योंकि हम सदा से भगवान के विमुख हैं एक एक शब्द पर ध्यान देना सदा से बोल रहा हूं ऐसा ना समझ लेना एक दिन विमुख हो गए थे तो ये माया ही मेन कारण है जिसके कारण हम इस मैं और मेरे को नहीं समझ पाए वेदों ने शास्त्रों ने बताया कि ये जो माया है जिसके कारण सब गड़बड़ है ये भगवान की शक्ति है जैसे आप है शक्ति ऐसे वो भी है जैसे आपको भगवान शक्ति दिए हैं देते हैं साथ रहते हैं ऐसे माया को भी शक्ति देते हैं इसलिए माया भगवान के समान बलवती है नोट करो भगवान के समान कुछ सरफिरे लोग कहते हैं माया मिथ्या है अरे ऐसे मिथ्या बोला करो <laughs> बोलने से काम नहीं बनेगा सो माया सब जगह ही नचावा नावासुचरित लखी काउ न पावा अरे ब्रह्मादिकों को नचा देती है माया इसको आप कह रहे हैं मिथ्या है सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी लेकिन छोटे ना राम कृपा बिनु नाथ कह प्रतिज्ञा कर रहे हैं तुलसीदास बिना राम के इशारा किए माया किसी की न गई न जाएगी दैवी माया है दैवी है सा गुणमयी मम माया अर्जुन ये मेरी है मेरी शक्ति से जासु सत्यता ते जड़ माया भाषु सत्य इव सहित सहाया मां में वजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया दूर होगी वे ही समझ सकेंगे मैं कौन मेरा कौन सात चौदह गीता ये शाम सैब भगवान दया ये दनंता जिस पर भगवान दया कर देंगे और हमारी ये तो क्या कहे इसको बुराई नहीं करनी चाहिए माया की नहीं कहीं वो और तंग करे हमको और सच तो ये है कि माया बुरी चीज नहीं है अच्छा है अनंत जन्म इसी ने बर्बाद किए और आप कहते हैं बुरी चीज नहीं है ये तो हमारे समझने की गड़बड़ है देखो हमारी संसारी माए होती है अपने बच्चे का सुधार चाहती है हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने बड़ी प्रतिष्ठा हो और बड़ा नाम रोशन करे हैं हाँ। लेकिन बच्चे में बहुत सी बातें प्रारब्ध के कारण नंबर दो और बच्चों के संग के कारण गलत आदतें पड़ती जाती है एक पेंसिल चुरा लिया दर्जा दो में और आया बच्चा के पास एक पेंसिल लाया मम्मी कहा से लाया चुरा लिया अगर मम्मी चुप हो जाती हैं बच्चा है क्या है ये वाक्य हम लोग खूब बोला करते हैं बच्चा है हा यही पेंसिल की चोरी एक दिन उसको डाकू बना देगा पहली गलती किया माने अरे कम से कम नाराज तो हो जाती मैं तुझसे बोलूंगा नहीं तुझसे बात नहीं करूंगा अरे कुछ तो उसको फीलिंग होती वो तो चुप हो गई थी जो सच्ची माँ होती है ही तई वो ए, कान पकड़ और बैठ आज तुझे खाना नहीं मिलेगा इतना दंड देती है कि याद रख कभी भी चोरी ना कर अब वो बच्चा भला दंड को अच्छा कैसे मानेगा वो क्या जाने फिलॉसफी कि हमारे कल्याण के लिए मां कर रही है वो तो कहेगी बड़ी खराब मां है हमको इतना दंड दे रही है जरा से पेंसिल चुराया तो ये जो माँ बाप गुरु हमको दंड देते हैं हमारे अपराध पर ये दुश्मनी नहीं है ये उनका अपनापन है हम चाहते हैं हमारा शिष्य हमारा बच्चा जल्दी महान बने अपना कल्याण करे इसलिए अपराध पर दंड देता है ऐसे ही ये माया कहती है भगवान की शरण में जाओ वो तुम्हारे भी स्वामी हैं मेरे भी हैं तुम भी उनके दास हो मैं भी दासी हूं जाओ नहीं हम नहीं जाएंगे हम तो तुम्हारे पास आएंगे एक झा पड़ दिया हमारे पास आएगा हम आएंगे फिर झा पड़ दिया <laughs> बहुत से लोग ऐसे ही स्वभाव के होते हैं यहाँ पर हाथ रख दिया मारा उसको फिर रख दिया मारा फिर रख दिया जिद लिखा है यहां पेशाब करना मना है वहीं करेंगे यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे ऐसे जिद्दी हो गए हम लोग इतनी मार खाने पर भी इस माया रूपी मां के हम अबाउट टर्न नहीं हुए हाथ थोड़ा लिफ्ट टर्न हो जाते हैं लेकिन फिर वही पहुंच जाते हैं तो भगवान ब्रह्म परमात्मा कोई भी कहो को सुप्रीम पावर जो है हम उसके अंश हैं वो हमारा अंशी है स्वामी है माता है पिता है सर्वस्व है और हम जो चाहते हैं गधे की अक्ल से समझो हम तो मतलबी है हमको तो आनंद चाहिए दुख निवृत्ति चाहिए इन दोनों चीजों के लिए हमने अनंत बाप बनाए अनंत माँ बनाए अनंत बीबी बेटे पति और क्या क्या नहीं किया कहा नहीं नाक रगड़ा कहा किससे किससे भीख नहीं मांगा काम जुक्त क्रोध युक्त लोभ युक्त मोह युक्त एक बीमारी नहीं है ये माया के पास बड़े बड़े सेनापति हैं, वो ऑर्डर कर देती है ए, अगर ये भगवान की ओर न जाए तो तुम भी जाओ तंग करो उसको खूब तंग होगा तो जाएगा जब खुद जूते लात खाएगा ना तब इसको होश आएगा कि हाँ वाकई सब स्वार्थी है भगवान की ओर जाना चाहिए 99% हमारे भाई जो महापुरुष हुए हैं सब संसार के जूते लात खा करके हुए हैं वैराग्य हुआ है उनको अरे देखो तुलसीदास के समान स्त्री प्रेमी कोई दुनिया में होगा अपनी बीवी से मिलने के लिए नदी पार कर गए मगर को पकड़कर चले गए उस पार सा को रस्सी समझकर चार दीवारी लांग कर अपने ससुराल में ऐसा कामान धुक हुई आपने संसार में देखा और फिर भी बीबी ने बजाय इसके की बिभोर होके लिपट जाए उसने कहा बेशरम देख ये है अरे बाहर से आवाज कर देता हम खोल देते कोई चोरी थी क्या अपनी बीबी के पास जाना इतना प्यार अगर राम से करता तो तू आनंद स्वरूप बन जाता राम के समान हो जाता जान तो तुम ही तुम ही तुलसीदास ने कहा मैं तो इतना प्यार हृदय में धर के आया इतनी मुसीबत सह के और ये बीबी गुर्रा रही है अलाउट टर्न रात को ही चल दिए यहां से स्त्री ने कहा अरे कुछ खा पी लो सुना ही नहीं ही हमारे सब कुछ है तो माया कोई बुरी चीज नहीं है हमारी समझ गलत है हमने ये नहीं समझा कि संसारी दुख इसलिए मिल रहा है कि हम भगवान से दूर हैं, विमुख हैं, ठंड लग रही है और हम बर्फ के पहाड़ के पास जा रहे हैं जहां आग जल रही है वहां नहीं जाते तो भगवान को पाने के लिए वेदों में बताया कि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं। कल्याण के लेकिन ये तीनों मार्ग ध्यान दो अगर भगवान की ओर जाने वाले हों तो ये तीनों मार्ग माया नगर में भी जाते हैं और तीनों मार्ग रामनगर में भी कृष्ण नगर में भी जाते हैं हम कर्म करते हैं ना दिन रात संसारी सामान पाने के लिए माँ की सेवा बाप की सेवा सबकी नौकरी करते हैं पैसा मिले सामान मिले रसगुल्ला मिले ये मिले वो मिले गुलामी कर रहे हैं दिन रात ऐसे ही भगवान के निमित्त करने समझदार लोग करने लगे कर्म के द्वारा ऐसे ही ज्ञान के द्वारा ऐसे ही भक्ति के द्वारा जो भगवान की ओर करे तो तीनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है कैसे कर्म में भक्ति जोड़ दो अब वो कर्म स्वर्ग नहीं देगा भगवान के लोग पहुंचा देगा ज्ञान में भक्ति जोड़ दो अब वो ज्ञान नहीं रहा ज्ञान योग हो गया वो कर्म योग हो गया ये ज्ञान योग हो गया तो कर्म और ज्ञान से तो काम नहीं बनेगा ये मैंने बहुत समझाया है कर्म से स्वर्ग मिलेगा ज्ञान से केवल आत्मज्ञान होगा लेकिन अगर कर्म में भक्ति मिक्सचर हो जाए भगवान की तो आपको भगवान का लोक मिलेगा आनंद मिलेगा माया निवृत्ति होगी अच्छा गधे की अकल से समझो पानी पीते हैं आप लोग हैं हाँ, क्या होता है इससे प्यास बूझती है बस बस। दूध पीते हैं इससे क्या होता है ताकत आती है लेकिन बार बार पानी पीना पड़ता है बार बार दूध पीना पड़ता है हा, हा। अगर पानी में अमृत मिला दें और पी लो तो, तो, तो अमर हो जाएंगे दूध में अमृत मिला दे तो अमर हो जाएंगे हैं जैसे पानी में जहर मिला दे तो मर जाएंगे दूध में जहर मिला दे तो मर जाएंगे तो जैसे पानी में अमृत मिला करके हम वही लाभ ले लेंगे जो केवल अमृत पीने वाले हैं यानी एक तो कर्म प्लस भगवान की भक्ति एक ज्ञान प्लस भगवान की भक्ति दोनों में अमृत मिल गया भगवान प्लस है भगवान के निमित्त कर्म भगवान के निमित्त ज्ञान और तीसरा हम कर्म ज्ञान के चक्कर में क्यों पढ़े केवल भक्ति इसको भी भगवान का लोक मिला यद्यपि केवल भक्ति की प्रशंसा बहुत अधिक है और वो, वो सही भी है कि जब तुमको वही फल मिलना है अमृत वाला तो ये पानी और दूध को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो समझना पड़ेगा कर्म क्या है ज्ञान क्या है वो परिश्रम तो तुमको पड़ेगा ही तो ये क्या आवश्यकता क्या है नृसिंग भगवान ने नृसिंग पुराण में कहा पत्रेशु पुष्पेशु फलेशकृत लेश सद सु, भक्त सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तम मा, कियते प्रयत्न अरे मनुष्यो तुम ज्ञान के चक्कर में क्यों पढ़ते हो जिसका अधिकारित्व इतना कठिन है अरे भक्ति तो ऐसी है पत्र पुष्प फल कुछ भी दे दो भगवान को खरीद लो और जैसा कि मैंने बताया ज्ञान की आवश्यकता नहीं कर्मकांड की आवश्यकता नहीं किसी भी स्थान में हर समय कैसी ही अवस्था में रहो कितने ही पाप किए रहो भक्ति से साफ समस्याएं हल हो जाएंगी केवल भक्ति से और सब अधिकारी है उसके मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया है भूले ना होंगे हमारे कलयुग में बहुत बड़े एक ज्ञानी हुए हैं मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुयायी थे पहले लेकिन जैसे शंकराचार्य ने भाष्य में तो लिखा है श्री कृष्ण माया युक्त है निराकार ब्रह्म ही सही है सब लोग वहीं चलो लेकिन स्वयं फिर बदल गए और श्री कृष्ण भक्ति किया और चैलेंज किया परात हैं ब्रह्म सूत्र दो तीन चालीस में कहा तद अनुग्रह हेतु के नहीं वे विज्ञान भगवत कृपा से जो ज्ञान मिलेगा श्री कृष्ण की कृपा से उसी से माया जाएगी उसी से ब्रह्म ज्ञान होगा ये मान लिया ऐसे मधुसूदन भी पहले बस हरेक को शास्त्रार्थ में हराना है और अगर किसी से हार गए तो रोना तो एक कोई महापुरुष मिले और उनसे कहा तुम क्या कर रहे हो किसी को हराने से सुख मिलता है सच बताओ हा मिलता है और किसी से हारने पर दुख मिलता है हां मिलता है तो तुम ज्ञानी कहा हो तुम तो सब आम लोगों की तरह हो इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो लाभ क्या इसका मिला जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो तब काम बनेगा <laughs> तब भक्ति किया उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसायन उसमें भक्ति की परिभाषा की है द्रुत भगवत धर्मांिकता गता सर्वेश मनसो वृत्तिर भक्तिरित्यभिधीय जब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के चिंतन से श्रवण से हृदय पिघल जाए द्रुत से पिघल जाए हृदय दो प्रकार से हृदय पिघलता है एक राग से एक द्वेष से ध्यान दो अगर हम किसी से द्वेष करें दुश्मनी जोरदार दिन रात उसका चिंतन उसको मारना है उसको एक करना है उसका घर जला देना है उसकी बीवी को एक करना है तो वो वो हृदय को पिघला देगा दुश्मन और उसमें समा जाएगा जैसे शिशुपाल के समा गए श्री कृष्ण कंस के समा गए श्री कृष्ण ऐसे ही प्यार में भी दिन रात चिंतन वो कब मिलेंगे वो कब मिलेंगे हो ऐसे सुंदर है वो ऐसे गुण वाले हैं वो ऐसे हैं उससे हृदय पिघल जाता है और वो जिसमें राग आपका हो गया है वो अंदर आ जाता है मन में इसीलिए हरि और हरिजन से प्यार करने को शास्त्र वेद कहते हैं ये दोनों शुद्ध हैं इनसे अगर हृदय पिघलेगा और ये लोग हृदय में आएंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा और इनके अलावा वो देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो सात्विक राजस्तामस कोई भी आएगा वो गंदा कर देगा धारावाहिकतम मधुसूदन कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक मिनट को तो आप हृदय टिघल गया और दो आंसू बहा दिए उसके बाद ऐसा है बदमाश ये है यहां राग वहां द्वेश वहां। <laughs> बहुत से हम लोगों में ऐसे ही बैठे हैं सहनशीलता का नाम नहीं गुरु के वाक को भी नहीं डाट को भी नहीं सह सकते कीर्तन में दो घंटे एक घंटे चार घंटे और उसके बाद फिर गुरु के खिलाफ सोचने लगे भगवान के खिलाफ सोचने लगे अपने पड़ोसी के खिलाफ सब अंड बंड व्यवहार करने लगे और तो मधुसूदन कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा अगर कपड़े में एक बार साबुन लगाया थोड़ा सा मैल धुला तो कृपा करके फिर ना गंदगी में डुबो दो उसको ये बार बार शुद्ध जल से उसको धोते रहो धोते रहो नारद जी ने किया लक्षण अपने नारद पांच रात्र ग्रंथ में सर्वोपाधिर्मुक्त ऋषिकेणी सेवनम भक्तृच्यते सब उपाधियों से रह कर्म ज्ञान तपच्चर्या कोई बीमारी नहीं दास श्री कृष्ण उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत बस इतने में रखेंगे मन को अन्नाश्रायणाम त्यागो अनन्यता और सब इंद्रियों से ग्यारह इंद्रियां हैं आपके पास पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय एक मन ये को इंद्रियां कहते हैं इन ग्यारहों के द्वारा भगवान की सेवा करना हाथ से पूजा भगवान नहीं मिले गुरु की किया सेवा चरण से भगवान के धाम में जाना उनकी लीलाओं के धाम में लीलाओं का स्मरण होगा मुख से भगवान नाम लेना ये सब कर्म इंद्रिय कान से भगवान की कथाएं सिद्धांत गुरु से सुनना ये इंद्रिय आख से गुरु का दर्शन और भगवान की मूर्ति में भगवान की भावना करके दर्शन ये सब ग्यारो इंद्रियों को लगाए रहो भगवान में संसार की तरफ जाने न पावे कि मम्मी को देख लो पापा को देखा मैं हमारे हा, हा, संसार में ये बुरा हाल है कि जब मरने लगता है कोई अरे उसको बुला लो एक बार देख लो जिंदगी भर देखा और गाली देता रहा और मरते समय एक बार देख लेगा तो क्या हो जाएगा ये <laughs> इसलिए कहता है कि मरने के बाद उसी को प्राप्त हो भगवान की ओर न चला जाए कहीं हमारा मन इसलिए उसको बुला लो हम लोग कमर कसे हैं अपने सर्वनाश पे मरते समय भी नहीं संभलते भक्ति रथा मृत ने और बढ़िया कहा रूप गोस्वामी ने ग्रंथ बनाया है भक्ति रसामृत सिंधु टॉप का ग्रंथ है भक्ति के विषय में गौरांग महाप्रभु के अनुयाई थे सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलम भक्ति एक ग्यारह सब इच्छाओं से रहित ज्ञान कर्म योग आदि से रहित और अनुकूल भाव से वे स्वामी हमदास ये सबसे नीचे वाला भाव वो हमारे सखा ये उससे ऊंचा वो हमारे पुत्र हम माता पिता ये उससे ऊंचा वो हमारे प्रियतम हम उनकी प्रेयसी ये सबसे ऊंचा नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने तीन ग्रंथ प्रमुख बनाए हैं एक तो बनाया नारद स्मृति इसमें कर्म कर्म कर्म कर्म धर्म का निरूपण किया सवेरे ऐसे उठो फिर ऐसे पृथ्वी के चरण चुहो फिर ऐसे करो फिर ऐसे उसके बाद नारद पांच रात्र बनाया उसमें कर्म प्लस भक्ति और सब के आखिर में बनाया नारद भक्त सूत्र चौरासी सूत्र कुल जमा टोटल छोटे छोटे जैसे मैंने बताया था ना वेदांत के सूत्र ऐसे अमृत स्वरूपाचार हो गया एक तो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पूजा दिश अनुराग इति पारा सर्जा नारद जी भगवान के अवतार हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान के अवतार भी हैं और भक्ति के बहुत बड़े प्रकांड आचार्य माने जाते हैं एक ये है और एक है शांडिल्य उन्होंने सौ सूत्र बनाए हैं जैसे इनके सूत्र हैं ऐसे उनके भी हैं। और एक और भक्ति का ग्रंथ है आंगिरस ने बनाया है देवी मीमांसा लेकिन उसका प्रचार कम है और सांडिल्य सूत्र बड़ा कठिन है उसका अर्थ भी उसको भी कम ग्रहण करते हैं लोग कम पढ़ते समझते हैं नारद भक्त सूत्र बहुत प्रचलित है जैसे ज्ञान के दो ग्रंथ हैं एक उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र वेद्यास ने बनाया और एक सिद्धांत दर्शन यह भी वेद व्यास ने बनाया लेकिन सिद्धांत दर्शन को लोग ज्यादा नहीं अपनाते ब्रह्म सूत्र पर सब जगत गुरुओं ने बड़े बड़े भाष्य किए इसी प्रकार कर्म में भी एक जयमिनी हुए उन्होंने ग्रंथ लिखा मीमांसा दर्शन और एक भारत भरद्वाज हुए उन्होंने लिखा कर्म मीमांसा लेकिन भरद्वाज का ग्रंथ पॉपुलर नहीं हुआ जैमिनी का हुआ ये प्रमुख प्रमुख ग्रंथकार है कर्म ज्ञान भक्ति के तो नारद जी ने लिखा पूजा दिश्व अनुराग इत पारा सर्जा वेद व्यास कहते हैं कि पूजा में भगवान की पूजा करने में अनुराग होना ये भक्ति है पूजा में हे हाँ। कर्म इंद्रिय का है पूजा चंदन लगा एक करो हाथ जोड़ो से झुकाओ परिक्रमा करो शरीर से कर्म इंद्रियों के द्वारा अनुराग शब्द भी वहां भी है मन का संयोग तो मेन है मन से प्यार करो कर्म इंद्रियों को लेकर विभेद अभ्यास कहते हैं कथादिश्व अनुराग इति गर्गा गर्गाचार देख हुए हैं वो कहते हैं कि कथाधिक में मन का अनुराग हो भगवान की लीला गुण आदि में ये ज्ञानेन्द्रिय के विशेष फॉलोअर हैं यानी ज्ञानेन्द्रिय प्लस मन वेद अभ्यास कर्मेंद्रिय प्लस मन और अभिरे दिन ने सांडल्या कहते हैं ये कर्म ज्ञान क्या इंद्रियों का ये सब चक्कर छोड़ो केवल मन से भक्ति करना बाहर की चीज मत देखो तो हम लोग बाहर की देखते हैं कहा जा रहे हो मंदिर कौन से मंदिर जा रहे हो वहा बड़ी अच्छी सजावट हुई होगी और वहा लड्डू बटता <laughs> सजावट बढ़िया हुई होगी ठाकुर जी की वो बड़े बड़े करोड़पतियों का मंदिर है बढ़िया बढ़िया झांकी बनती है रोज और लड्डू बटता अरे यहा बगल में मंदिर है वहां चलो न अरे वह है बैठने क्या ना कोई यहाँ इंतजाम ना कोई ठाकुर जी को मैले कपड़े पहने हुए यार है। वो कोई मंदिर वृंदावन में एक मंदिर है बिहारी जी का बड़ा प्रख्यात मंदिर है सारी दुनिया में वो थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हटा देते हैं पे लगा देते हैं कि ठाकुर जी को नजर न लग जाए छोटा सा मंदिर है बड़ी भीड़ होती है श्रद्धा लोगों के तमाम पैदा करा दिया है अनेक बातें जोड़ जोड़ के लोगों ने तो उसमें एक झूला बनवाया हरगुलाल सेठ ने बहुत साल पहले तब तो कुछ लाख का था अब आज तो अरबों का हो गया है उसमें कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं झूले में, तो साल में एक दिन वो झूला बाहर आता है और झूले में ठाकुर जी को बिठाते हैं, और लाखों की भीड़ पहले तो दसियों बीसियों मर जाते थे कुचल के अब तो गवर्नमेंट का बड़ा पक्का इंतजाम होता है पुलिस का <laughs> फिर भी लोग धक्का मुक्की में अस्पताल जाते ही हैं। ये तो क्या बात है आज तुम्हारे ठाकुर जी में? अरे वो झूला है ना वो झूला देखने जाते हो तो बैंक की बिल्डिंग देखा हो वहा रखा है <laughs> क्या देख रहे हो ताजमहल देखाओ भगवान की सृष्टि ये तो अनंत मूल्य की है देखो ना चारों तरफ तो शांडल्य कहते हैं ये सब बाहरी चीज नहीं ये कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की बात भी नहीं केवल आत्मरति मन से प्यार हो एक बात बता दूं मैं भी सांडल्य गोत्र का हूं अब नारद जी आए ने कहा हमारी भी सुन लो भाई तदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता जो कुछ करो भगवान को अर्पित करो और उनके बिना स्मरण के कभी भूल जाए मन से तो व्याकुल हो जाओ उनके दर्शन की व्याकुलता बढ़ाओ बस और कुछ नहीं करना इनका अवसांडिल्य का मत मिल रहा है व्याकुलता बढ़ाओ यही हम भी पढ़ाते हैं पाठ आप लोगों को उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ बस न मूर्ति लाने का चक्कर न पूजा करने में सामान इकट्ठा करने का चक्कर और हम आप लोगों से कहते हैं न मन से बनाओ ठाकुर जी को आज क्या कोहनूर हीरा कुछ नहीं है मटीरियल है अलौकिक हीरों की मालाएं पहनाओ मन से जो चाहो खिलाओ ठाकुर जी को मन से अरे उसमें क्या पैसा लगना है ठाकुर जी तो उसको भी मूर्ति मानते हैं आप लोगों को शायद नहीं मालूम मन की बनाई हुई जो मूर्ति है उसको ठाकुर जी असली वही पत्थर में जैसे मानते हैं आप लोग वैसे ही मानते हैं भागवत में कहा गया शैली दारूमयी लौही पत्थर की चट्टान को तोड़ करके और उससे हाथ मुंह बना के जो आप लोग मूर्ति देखते हैं मंदिरों में संगमरमर वगैरह की ये शैली है और दारूमयी लकड़ी की लोही लोहे की ले ख्याल ले प्याच सई कति फोटो बालू की राम ने बालू के शंकर जी बनाए थे रामेश्वरम में मणि मणिमयी मन से बना लो और मणि से बना लो हीरे वगैरह से प्रतिमाष्ट विधा स्मृता आठ प्रकार की प्रतिमा होती है शैली धारूमयी लौही ले ख्याल ले प्याच सही कति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता ग्यारह सत्ताईस बारा। भागवत जब सुखदेव परमहंस ने कथा सुनात हुए कहा परीक्षित से कि अघासुर को भगवान अपने ने अपने लोक दिए। कहा अघासुर इतना बड़ा राक्षस उसको गोलो तो भगवान ने उत्तर दिया था सकृत जदंग प्रतिमा अंतराहिता मनोमयी भागवतीम दस बारह वनतालीस भागवत अरे गधे तू राजा रहा है ना तुझे बुद्धि संसारी है अरे जब मन से बनाई हुई मूर्ति भगवान के पास पहुंचा देती है मनोमयी तो उसके तो मुंह में चले गए थे श्री कृष्ण और अपना शरीर भारी कर ऊंची करते चले गए मुंह फट गया उसका तो जिसके मुंह में भगवान का चरण है वो गो लोग जाए तो क्या आश्चर्य तो ये नारद जी कहा है भक्ति की परम व्याकुलता हो सोन का दिक रह गए कल बताएंगे लाडली लाल की